श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग संसार में तथा श्री रामकृष्ण देव के निकट नरेंद्र की शिक्षा पाश्चात्य न्याय विज्ञान और दर्शन का ज्ञान प्राप्त करने पर भी नरेंद्र को सत्य का लाभ नहीं हुआ इस कारण उनकी अशांति सन 1881 ईस्वी में एफ परीक्षा के बाद श्री नरेंद्र की पाश्चात्य विज्ञान और दर्शन शास्त्र में अच्छी गति हो गई थी मिल आदि पाश्चात्य न्यायिकों का मतवाद उन्होंने इससे पहले ही अध्ययन कर लिया था अब डेकाल्ट का अहमवाद ह्यूम और बेन थेम की नास्तिकता स्पिनोजा का अद्वैत चिदवस्तुवाद डार्विन का अभिव्यक्तिवाद कामटे और स्पेंसर का अज्ञावाद और आदर्श समाज की अभिव्यक्ति आदि पाश्चात्य दार्शनिक मतवाद ग्रहण कर सत्य तत्व निर्णय करने का प्रबल उत्साह उनके हृदय में उपस्थित हुआ था जर्मन की की प्रशंसा सुनकर, इतिहास ग्रंथों सहायता से फिक्टे, सोपिनहार आदि के मतवादों का परिचय ग्रहण करने में भी अग्रसर हुए थे फिर स्नायु और मस्तिष्क की गठन एवं कार्य प्रणाली से परिचित होने के लिए उन्होंने अपने मित्रों के साथ बीच बीच में मेडिकल कॉलेज में जाकर शरीर विज्ञान संबंधी सुने एवं उस विषय के अध्ययन में भी प्रगति की थी इस प्रकार 1884 में बीए परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पहले उन्होंने पाश्चात्य दर्शन में विशेष अनुभव प्राप्त कर लिया था परंतु उस ज्ञान द्वारा निरपेक्ष सद ईश्वर के साक्षात्कार लाभ का निश्चित उपाय जान सकना और शांति प्राप्त करना तो दूर की बात रही उन्होंने यह अनुभव किया कि मानव का मन और बुद्धि यह तर्क जानने में असमर्थ है कि उसके स्वयं के मन एवं बुद्धि के क्षेत्र की भी सीमा है और साथ ही उस सीमा से परे अवस्थित सत्य वस्तु को भी प्रकाशित करने में मन बुद्धि असमर्थ है फलतः यह बात स्पष्ट प्रतीत होने से उनके हृदय में अशांति का स्रोत प्रबल वेग से प्रवाहित होने लगा पाश्चात्य दर्शन और विज्ञान की सहायता से नरेंद्र को स्पष्ट प्रतीत हो गया था कि इंद्रिय तथा मस्तिष्क का आक्षेप या उत्तेजना मानव मन में प्रतिक्षण विविध विकार लाकर उसमें सुख दुखादि का ज्ञान उपस्थित कर रही है मनुष्य इस प्रकार के मानसिक विकार का देश काल आदि की सहायता से प्रत्यक्ष अनुभव तो करता है परंतु बहिर्जगत और उसके भीतर के जो पदार्थ इस उत्तेजना एवं विकार को उसके हृदय में उत्पन्न कर रहे हैं उनका यथार्थ स्वरूप उनके लिए सदैव अज्ञे ही रह जाता है ऐसा ही अंतर जगत या मनुष्य के निज स्वरूप के संबंध में भी है वहाँ भी यही दिखाई पड़ता है कि किसी एक अपूर्व वस्तु के द्वारा अपनी शक्ति की सहायता से मनुष्य के मन में अहम ज्ञान और विविध भावों का उदय होता है परंतु फिर भी उस वस्तु का स्वरूप देश काल से परे अवस्थित रहने के कारण से उसे समझ नहीं सकता इसी प्रकार भीतर और बाहर जहां भी मानव मन परम सत्य के अनुसंधान में संलग्न होता है वहीं देश काल की दुर्भेद्य प्राचीर से टकराकर वह अपनी असमर्थता का अनुभव करने लगता है उसी ढंग से पंच ज्ञानेन्द्रियों और मन बुद्धि रूप जिन यंत्रों की सहायता लेकर मानव विश्व रहस्य का उद्घाटन करने के लिए प्रयत्नशील हुआ है उनमें विश्व के परम कारण को प्रकाशित करने की शक्ति नहीं है इंद्रियजनित प्रत्यक्ष के ऊपर भित्त्य स्थापन कर सब विषयों के अनुमान और मीमांसा की जो चेष्टा हो रही है उनमें निरंतर भ्रम प्रमाद वर्तमान है शरीर के अतिरिक्त आत्मा की पृथक सत्ता है या नहीं इस विषय का निर्णय करने में पाश्चात्य पंडितगण असफल हुए हैं आदि आदि अनेक विषय नरेंद्र जान गए थे इस कारण आध्यात्मिक तत्व के संबंध में पाश्चात्य दर्शनों की अंतिम मीमांसाएं उन्हें युक्त युक्त प्रतीत नहीं हुई थी उनके मन में यह दुविधा थी कि उत्पन्न हुई थी कि उस रूप प्रसादी विषयों के भोग में निरंतर डूबे रहने वाले मानव मन के अनुभवों को सहज और स्वाभाविक मानकर उसी के अनुसार पाश्चात्यों के अनुकरण में दर्शनशास्त्र बना लेना अच्छा है अथवा बुद्ध शंकर आदि चरित्रवान महापुरुषों के अलौकिक अनुभवों को साधारण जनों के अनुभव के विरोधी होने पर भी सत्य मान लेना और उसी के अनुसार प्राचरिति से तत्वानुसंधान में अग्रसर होना कर्तव्य है